ऋग्वेदीय अयतरे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भाष्यकार भगवान ने सिद्धांत को बताते हुए दो दृष्टियां बताई एक आत्मदृष्टि दूसरी चक्षुदृष्टि आत्मदृष्टि नित्य है चक्षदृष्टि अनित है वेदांत मत में नित्य वस्तु एक है तो आत्मदृष्टि नित्य है का अर्थ है आत्मा रूप ही है वो आत्मा से भिन्न नहीं है नहीं तो आत्मदृष्टि आत्मा से अलग होगी और नित्य होगी तो दो नित्य पदार्थ सिद्ध होंगे ना तो नित्या आत्मदृष्टि आत्मा से अनन्या है आत्म भिन्ना नहीं है और वास्तविक जो नित्य आत्म स्वरूप है वह निर्विशेष है इसलिए आत्मस्वरूभूता दृष्टि भी निर्विशेष होगी निर्विशेष होने से उसमें जो तार्किकों ने अनित्व की कल्पना की है वह भ्रांति निमित्तक ही मानी जाएगी और जैसे आत्मदृष्टि में अनित्यत्व की भ्रांति है ऐसे एक जीवात्मा है एक ईश्वर है एक ब्रह्म है और ये वस्तुतः ही परस्पर भिन्न है यानी आत्मभेद कल्पना वेदांत के अनुसार आत्मा एक ही है एको देव सर्वभूतें सुगूढ़ उस एक आत्मा में अनेकत्व की भी कल्पना वैसी ही मानी जाएगी जैसे नित्य आत्मदृष्टि में अनित्यत्व की कल्पना है भ्रांति निमित्तक और ऐसे ही ये जो आत्मा में अस्तित्व अस्तित्वनास्तित्वादि विषयक कल्पनाएं हैं वे भी सारी अस्तित्व अस्तिनास्तित्वादि अनेकों प्रकार की कल्पनाएं भी भ्रांति निमित्तक ही हैं वस्तुतः आत्मा नाम रूपातीत है और उसमें नाम रूप की कल्पना यदि कोई करता है तो भ्रांति मानी जाएगी इसे बताया गया था अस्ति क्या नाम यो वांग मनसो भेद ये बवती तद विषया नि दृष्टि निर्विशेषाया इस वाक्य से ये बात बताई गई थी कि जो निर्विशेष आत्मदृष्टि है उसमें और तद है आत्मा से अनन्या तो विषय शब्द वहा अन्य अर्थ में है और शब्द परामर्शक है यत्र शब्द से जिसका ग्रहण किया उसका अर्यत्र शब्द से ग्रहण किया जाता है सारे जगत का अधिष्ठान जो है उसका अधिष्ठान <सँगण> में ही अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त का माना जाता है एक ही भाव तद अनन्यत्व अध्यस्त अधिष्ठान से अनन्य है तो वांग मनसो यो भेदा शब्द से कहे गए जो नाम रूप है नाम विशेष रूप विशेष वे सब के सब अध्यस्त हैं जिस आत्मस्वरूप में कहो या आत्मस्वरूप होता दृष्टि में कहो वह दृष्टि आत्मा से अनन्य है विषय आया का अर्थ निकलेगा आत्म विषय आया आत्म अनन्या आत्मा से अनन्य जो दृष्टि है वह निर्विशेष है आत्मा निर्विशेष होने से और उसमें ये सारी कल्पनाएं भ्रांति निमित्तक है विशेषता की कल्पनाएं ये सिद्धांत भाषकर भगवान ने बताया था इस पर पक्षी, पक्षी आक्षेप करते हैं उसका समाधान करने के लिए अस्ति नास्ति एकम इत्यादि वाक्य है पहले पूर्व पक्षियों का जो आक्षेप है मान्यताएं हैं उनको बताने वाला इसके अवतरण के रूप में टीका में टीकाकार ने ये बात बताई थी जिसका विचार हम लोग कर चुके हैं परसों कि तार्किक कौन है आत्मा को अलग अलग माना है यानी आत्मभेद कल्पना तार्किकों की, की ये भी कोई उन्होंने निष्प्रमाण कल्पना तो की नहीं आत्मभेद की प्रामाणिक ही कल्पना है वो प्रमाण है श्रुति प्रमाण नहीं अपितु अनुमान प्रमाण तो छे प्रमाण में द्वितीय प्रमाण के रूप में अनुमान को भी तो लिया है तो जो तार्किक लोग हैं वे आत्मा का कहो या आत्मा से अनन्य नित्य दृष्टि का कहो अस्तित्वादी जो विशेष है उसे जब सिद्ध करते हैं यानी ज्ञापित करते हैं तो तर्क रूप प्रमाण का आधार लेता है यानी अनुमान प्रमाण से आत्मा के अस्तित्वादि विकल्पों की स्थापना करते हैं ज्ञापन करते हैं इसलिए क्या होगा कि आत्मा के अस्तित्वादी जो विशेष है उन्हें प्रमाण से निश्चित होने से भ्रांति निमित्तक नहीं माना जाएगा यानी अध्यारोपित नहीं माना जाएगा इस प्रकार की आशंका हुई और सिद्धांति के अनुसार अस्तित्वी विकल्प आत्मा के कैसे हैं भ्रांति निमित्तक है आत्मा में अध्यस्त है पूर्व पक्षी ने कहा यह अनुमान प्रमाण से सिद्ध होने से इन्हें प्रामाणिक माना जाए अध्यस्त न माना जाए प्रमाण सिद्ध वस्तु अध्यस्त नहीं होती तो इसलिए अध्यस्त नहीं है यह मान लो ये हुई पूर्व पक्ष की शंका इसका उत्तर देने के लिए भस्कर भगवान अस्थि नास्ति इत्यादि वाक्य जिस अभिप्राय से लिखे हैं। वह अभिप्राय प्रकट करते हुए टीकाकार ने कहा था कि तार्किकों की यह कल्पनात्म अस्तित्वादी विषय को यह श्रुति सम्मत नहीं है अपितु श्रुति विरुद्ध है का मतलब तर्क जैसा दिख रहा है लेकिन वो तर्क प्रमाणभूत नहीं है तर्क का भाष है तर्क का तर्काभाष से ही तर्क का भाष को ही प्रमाण समझ करके तार्किकों ने आत्मास्तित्वादी का प्रतिपादन किया है आत्मास्तित के विशेषताओं को बताया है तो प्रमाणा मूलक होने के कारण उसे अध्यस्त ही माना जाएगा ये सिद्धांति का अभिप्राय है इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि श्रुति विरुद्धत्वात् आत्मन अस्तित्वादि विशेषाण श्रुति विरुद्धत्वात्म कल्पितम एव ऐसा ऐसान्वय करना पड़ेगा और श्रुति के अनुसार आत्मा तो असंगोही ही अयम पुरुष के अनुसार असंग है असंग होने से उसमें ये अस्तित्वादी विशेषताओं का होना संभव नहीं है इसे ये कहा गया कि असंगे आत्मनि अनुपपत्ते हे अनुपत्तेमें अस्तित्वादीनाम अस्तित्वादी जो विशेष कल्पनाएं हैं विशेष की वो सब अस्तित्वादी विशेष आत्मा में अनुपन्न है यानी असिद्ध है युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकते क्यों तो असंग है आत्मा असंगे ये आत्मनि का हेतुगर्भ विशेषण है असंगवात नहीं तो फिर आत्मा को ससंग मानना पड़ेगा और दूसरी बात कहते हैं ये जो कल्पना है यानी विशेषताएं हैं आत्मा की पूर्व पक्ष के द्वारा कल्पित कल्पनाओं को विशेषताओं को यदि सत्य मानेंगे तो क्या होगा मोक्ष भी सिद्ध नहीं होगा इसे कहा कि कल्पना नाम सत्वे मोक्षानुभवते है वहां कल्पन शब्द का अर्थ है विकल्पन विकल्पन का अर्थ है विशेषताए तो कल्पना नाम का अर्थ है विशेषा अस्तित्वादी विशेषों को सत्य मान लेने पर आत्मा के सत्य धर्म है वो आत्मा से भिन्न है और वो सत्य है ऐसा मान लेने पर मोक्ष अनुपत्य मोक्ष की भी सिद्धि नहीं हो पाएगी इसलिए जो मोक्षवादी है उन्हें मोक्ष की अनुपपत्ति नामक दोष स्वीकार्य नहीं होगा श्रुति विरोध भी स्वीकार नहीं होगा और ये असंग आत्मा में अस्तित्ववादी विकल्पों का स्वीकार करने का अर्थ है आत्मा को ससंग स्वीकार करना ये सब भी स्वीकार्य न होने से दोष है यह इन दोषों के कारण माना जाएगा तार्किकों का मत अनुपन्न ही है अप्रामाणिक ही है तर्कमूलक दिख रहा है लेकिन वो तर्काभास मूलक है प्रमाणभूत तर्कमूलक नहीं है इसे भगवान भाष्यकार अस्ति नास्ति इत्यादि से कह रहे हैं तो भाष्य में है कि अस्ति नास्ति इति एकम गुणवत् जानाति न जानाति क्रियावत् जानात फलव अफल सबीज निर्बीज सुखम दुखम मध्यम शून्यमशन्यम परो अहं, अन्य इति वा प्रत्यागोचरे स्वरूपे यो इच्छति स नून खम्मी चर्मदेष्टी सोपनम पदभ्या जले खे मीना नाम वीद्रीक्ष तक ये एक वाक्य है बीच में पदभ्याम आरोम में पूर्ण विराम है क्या नहीं ये तो एक पुस्तक है दूसरी पुस्तक में गीता प्रेस के या अन्य भाष्य में के पास लेकिन जो दोष बताया जा रहा है वहां तक के वाक्य से बताया जा रहा है पूर्व पक्ष के मत में यहां पर जो तार्किक है वेदांति को छोड़ करके बाकी सबको तार्किक शब्द से ग्रहण किया जा रहा है वेदांत विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन केवल निर्मूल तर्का भाष से करने वाले वे सब तार्किक हैं, ये माना जाएगा तो इनमें से कुछ तो आत्मा को कहते हैं सत्य है तो कहते हैं अस्ति अस्थि यानी आत्मा अस्ति, ये विकल्प है किनका जो आत्मा को सत्य मानते हैं उन लोगों का लेकिन वो सत्यत्व तो जो आत्मा में है ना वो स्वरूप नहीं जन्म अनंतर भावी अस्तित्व यानी स्वरूप से बहिर्भूत अस्तित्व आत्मा का स्वीकार करने वाले तो तार्किक भी आत्मा को स्वतः सत्य नहीं मानते हैं ना वैशेषिक उनके यहां आत्मा में सत्ता है लेकिन वो सत्ता नाम का एक सामान्य पदार्थ है सात पदार्थों में चौथे पदार्थ का नाम क्या है सामान्य और उस सामान्य के अवंतर दो भेद हैं पहले पर सामान्य अपर सामान्य पर सामान्य का नाम है सत्ता सत्ता को ही पर सामान्य कहते वो रहता है द्रव्य गुण कर्म इन तीन में तो आत्मा द्रव्य है उनके यहां तो आत्मा रूपी द्रव्य में समुवाय संबंध से सत्ता रहती है वह सत्ता सामान्य नाम का पदार्थ रूप है नौ द्रव्य में रहती है तो आत्मा रूप द्रव्य में भी रहेगी इसलिए उसे कहा जाएगा आत्म भिन्न सत्ता रूप धर्म वह अस्ति शब्द से कहा जा रहा है ऐसे आत्मा से अलग सत्ता पदार्थ को मान करके जो आत्मा में सत्ता रूप धर्म आत्म भिन्न बताना चाहते हैं उनका प्रथम एक विकल्प होगा आत्मा सत्य है यानी अस्ति दूसरा होगा आत्मा नास्ति जो नास्तिक हैं चार वाक देहात्मवादी तो देह उत्पन्न होता है तो देह का विनाश होने पर सुसुप्ति के समय भी देह नहीं रहता है तो उस समय फिर आत्मा नहीं है ये स्वीकार करेंगे तो तो आत्मा नास्ति, ये विकल्प होगा देहात्मवादी चार वाक्यों का और क्षणिक विज्ञानवादी का जो अहम अहम इत्याकारक एक अंतकरण की वृत्ति है उसी को मान लेते हैं आत्मा ये अहम वृत्ति तो उत्पन्न होती है नष्ट होती है इसलिए वो सत्य नहीं होगी ना। नुनास्ती एक क्षण में उत्पन्न हुआ दूसरे क्षण रहा तीसरे क्षण नष्ट हुआ तो क्षणिक विज्ञान वादी के अनुसार और चार वाक्य के अनुसार आत्मा नहीं है निदेह से अतिरिक्त नहीं है और क्षणिक विज्ञान से अतिरिक्त आत्मा नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा एक है कुछ लोगों के अनुसार आत्मा अनेक है तो कुछ तो कहते हैं कि एक आत्मा नाना गुणवत्त है तो इसमें अस्ति ये विकल्प किसका है नास्ति ये विकल्प किसका है ये सब टीकाकार अलग अलग बता रहे हैं तो टीका को देखिए पहले अस्ति नास्ति इति इस प्रतीक के बाद में टीका है कि सुसुप्तो न जानाती अन्यत्र जानाति इति कल्पना अन्य जानातीत्कल्पना वैशेषिकादीना है क्यों तो कहते हैं आत्मा सुसूक्ति में रहती तो है लेकिन आत्मा को उस समय कोई बोध नहीं होता सुसुप्ति में तो सुसुप्त तो न जाना थी ज्ञान रहित आत्मा है और आत्मा का लक्षण तो है ज्ञानाधिकरण आत्मा तो उस समय ज्ञानाधिकरण तो न होने से और जब अन्यत्र अन्यत्रन जा स्वप्नावस्था में ओजान लेता है यानी ज्ञानवान होता है ज्ञानाधिकरण है का मतलब आत्मदृष्टि आत्मा का ज्ञान कादाचित का है किसी समय होता है किसी समय नहीं होता है तो कादाचित का ज्ञान को अनित्य दृष्टि कहा जाता है इस प्रकार आत्मदृष्टि अनित्या है ये कथन वैसे आदि का होगा वैसे आदि में आदि शब्द से न्यायिक और मीमांसकों को लेना मीमांसक भी ऐसा ही मानते हैं और नास्ती इसके विषय में कहते हैं कि आत्मा परलोकम प्रति इति केशांचित क्रियावत्व कल्पना अच्छा क्रियावत अ क्रियावत ये भी है ना तो इसके विषय में कहा यानी नास्ती तो वो चार है और आत्मा परलोकम प्रतिगछति ये क्रियावत अ क्रियावत का अर्थ कर रहा है और एकम नानागुणवत ये कम नाना किसी दूसरे की भाषा में कल्पना बताई हुई है कि आत्मा एक है उसमें अनेक गुण रहते हैं यानी एक शरीर में एक आत्मा है और उसमें सुख दुख आदि अनेक गुण रहते हैं यह कल्पना किसकी होगी वैसे की ही एकम नाना गुणवत्त एक आत्मा में अनेक गुण रहते हैं और दूसरा यानी सुख दुखारी अनेक गुण वाला है ना आत्मा वैशेषिकों के मत में आत्मा के आठ विशेष गुण है बुद्धि सुख दुख राग द्वेष धर्म अधर्म ये सब आत्मा के विशेष गुण है और कुछ लोग कहते हैं कि अगुनम एकम अगुनम तो एक है अगुण है और जानाती न जानाती यहां तक वैशेषिक का ही मत बताया है कि आत्मा एक है का मतलब प्रति शरीर एक है अलग अलग न प्रति एक शरीर में एक आत्मा है और उसमें अनेक गुण हैं नाना गुणवत्ता है और दूसरे जो हैं नास्ति और अगुणम वाले होंगे ये वैशे तो, का वैशेकों का तो होगा अस्थि एकम नाना गुणवत् और जानाति न जानाति जब वो अगुण होता है गुणवत्त भी है अगुणवत्त भी है अगुणवत् है सुसुप्ति में सुसुप्ति में ज्ञान रूप गुण उसका नहीं है और बाकी दूसरे जो सुख दुख राग द्वेष ये सब गुण भी जो आत्मा के बताए जाते हैं उनमें से कोई गुण सुसुप्त में नहीं रहता है ना इसलिए वो गुणवान भी है अगुणवान भी है ज्ञान के तरह ज्ञान स्वयं गुण है तो कादाचित का ज्ञानवान है ना उसे जानाती न जानाती से बताया गया का अर्थ है आत्मा का वैशेकों के अनुसार ज्ञान भी कादाचित का है और सुख दुखादी गुण भी कादाचित का है तो कादाचित का गुणवान है वो गुणवत् अगुणवत इस शब्द से कहा गया कभी अपने आप को गुणवान समझता है कहा जागृत में और स्वप्न में आत्मा गुणवान है गुण गुण का मतलब वैशिषिकों के 24 गुणों में से आत्मा के जो गुण बताए हुए हैं सुख दुख आदि इन गुणों वाला है और सुसुप्ति के समय आत्मा अगुण है और न जानते अज्ञ है तो कादाचित का ज्ञान है आत्मा का और गुण भी कादाचित का है सुख दुखादि तो यहां तक एक प्रकार से वैशेषिक का ही मत हुआ अस्ति से लेकर नास्ति को छोड़कर के बाकी और क्रियावत अवत के विषय में बताते हैं टीका में टीकाकार की आत्मा परलोकम प्रति गति आत्मा परलोक जाती है और इति केशांचित क्रियावत्व कल्पना तो कुछ पूर्वपक्षियों की यह कल्पना है कि आत्मा मनुष्य शरीर से शरीर शरीरांतर में जाती है शरीरांतर में जाएगी का मतलब आकाश व्यापक है तो उसकी तो यात्रा नहीं होती है ना व्यापक पदार्थों तो सर्वत्र पहले से ही विद्यमान होने से कहीं आना जाना नहीं होगा जैसे आकाश का कहीं आना जाना नहीं होता है ऐसे आत्मा व्यापक नहीं है इनके मत में वो मध्यम परिमाण होगा आने जाने वाला परिचिन्न आत्मा होगा तो आत्मा परलोकम प्रतिगछति इति केशांचित क्रियावत्व कल्पना तो गमन रूप क्रिया हो रही है वो मूर्त होगी सक्रिय आत्मा होगा वो कौन कहेंगे वैशेषिक क्या नाम वो मीमांसक कहते हैं कि आत्मा जाती हैं है पुण्य कर्म करने वाली आत्मा यानी जीवात्मा जाएगी स्वर्गलोक में और हिंसादि निषिद्ध कर्म करने वाली आत्मा चली जाएगी कहा पर नरकादि में इस प्रकार आत्मा के दोनों प्रकार हैं ये यहां पर बताया गया यानी जाति है का मतलब सक्रिय है ये कल्पना केशांचित शब्द से मीमांसकों को लीजिए का नाम मते और ई है वह अस्तित्व शरीरांतरम गृणाती थी और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा व्यापक है वह कहीं आती जाती नहीं है अपितु यहीं रह करके शरीरांतर का ग्रहण करती है यहीं रह करके का मतलब जहां है व्यापक होने कारण सर्वत्र है तो अभी मनुष्य देहा देहाव छना मनुष्य देह के साथ तादात में संबंध है बस तत्त शरीर में तादात्म्य करना ही देह का ग्रहण करना है तो व्यापक आत्मा जहां है वहीं रहेगी मनुष्य शरीर छूटा तो और उसके कर्म के अनुसार स्वर्ग आदि में देवादि शरीरों का तादात्म्य होगा पहले से वहां विद्यमान आत्मा में ही आत्मा व्यापक है जैसे आकाश कहीं आता जाता नहीं है घट उपाधि जहा है वहां घटाव छिन्न होता है बाकी पटाव छिन्न भी वही आकाश है जहा पट होता है वहां पटाव छिन्न हो जाता है ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि यह अस्तित्व शरीरांतरम गृहनाती अन्यषा मतम ऊपर से जोर देना मतम पद और देहात्मवादे और क्षणिक विज्ञानवादे वा तो देहात्मवाद और क्षणिक विज्ञानवाद के अनुसार क्या होगा कि अफलम परलोक स्थायी तो देहात्मवाद में और क्षणिक विज्ञानवाद में फल है अफल है का मतलब यहां जो कर्म करेगा उन कर्मों का फल फलभोक्ता कोई लोकांतर में जाकर के करने वाला फलाधिकारी नहीं है आत्मा आत्मा में फलाधिकारी तो नहीं है स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का फल वही लोकांतर में जाकर के भोगेगा ऐसा नहीं क्योंकि देह ही आत्मा है चार वाक्यों के अनुसार तो देह तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण से भस्म होता हुआ देखा जा रहा है तो भस्मीभूत देह का लोकांतरगमन कैसे होगा और वहां परोपकार रूप पुण्य का फल सुख कैसे भोगेगा और कैसे आ, लोगों की हानि पहुंचाना रूप अपकार है उसका फल दुख कैसे भोगेगा दूसरे शरीर में जब शरीर ही आत्मा है तो इसलिए माना गया कि उनके अनुसार इस शरीर में किए गए कर्मों का फल उसे लोकांतर में जाकर के नहीं मिलता है इसलिए क्या होगा वो अफल होगा का मतलब अपने द्वारा किए हुए कर्मों का फलोपभोग नहीं करेगा जाकर के ये देहात्मवाद में भी और क्षणिक विज्ञानवाद में भी ऐसा मानना है ऐसा क्यों तो कहते इसलिए कि परलोक स्थाई नो अभावत यानी परलोक स्थाई नो आत्मन अभावात परलोक में जाकर के फलोपभोग होने तक रहने वाली आत्मा का अभाव इन दोनों मतों में होने से और अन्य शाम फल वत तो अन्य शाम में अन्य शब्द से लेना देहात्मवादी और क्षणिक विज्ञानवादी से अतिरिक्त लोग जो आत्मा को स्थाई मानते हैं उनके अनुसार परलोक में जाकर के भोग करने वाली आत्मा विद्यमान है पर लोग स्थायी आत्मा का भाव है इसलिए वो फलवान होगा अपने यहां किए हुए अपने द्वारा किए हुए फल का वहां जाकर के उपभोग करेगा और देहात्म क्षणिकवादी पक्ष पक्षे एवं कर्म तद वासनाम आश्रय अभावात परलोके लोके तो जो देहात्मवाद है और क्षणिक विज्ञानवाद है इन दोनों के मत में क्या होगा कि कर्म तद वासना नाम आश्रयाभावात यहां पर किए हुए जो कर्म है और कर्मों का जो संस्कार है वह किसी न किसी आश्रय में रहेगा ना और आत्मा आत्माश्रित रहेगा तो आत्मा ही नहीं उनके यहां यही देह समाप्त हुआ तो देह के समाप्ति के साथ ही देहाश्रित सब समाप्त हो जाएंगे ना इसलिए क्या होगा कि कर्म तथा कर्म वासनाओं का आश्रय भूत आत्मा का अभाव होने से परलोक में जो फल मिल रहा है परलोक में जो देह हुआ उस देह को माना जाएगा निर्वीज निर्भीज ही का मतलब बिना कारण के वर्तमान जो शरीर मिला है वह किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल नहीं है क्योंकि देहात्मवाद में देह का तो भस्म, भस्म हो गया तो भस्मीभूत से देह से पुनरागमनम कुतः ऐसे क्षणिक विज्ञानवाद में भी वो आत्मा तो नष्ट हो गई क्षणिक ज्ञान स्वरूप तो उसका भी फिर पुनर्जन्म नहीं होगा तो कोई कर्म रूपी और कर्म का संस्कार रूपी फल का हेतु न होने से वहां पर जो देहादि मिल रहे हैं नए नए वहां भी और यहां भी उन नए देहों में होने वाले जो सुख दुख हैं वह बिना बीज के ही हो रहे हैं बिना खेत में फसल बोए ही फसल उग रही है ऐसा मानते हैं वो लोग निर्बीज है मतलब तो बिना बीज के ही किसान ने गेहूं बोया नहीं लेकिन फसल काट दी खेत में ऐसा मानना पड़ेगा तो निर्बीजम और जो नित्य आत्मवादी है अनहात्मवादी या क्षणिक विज्ञानवादी नहीं है अपीतु देह तथा क्षणिक विज्ञान से अलग नित्य आत्मा को मानते हैं वे नित्य नित्यात्मवादी नाम सभी सम वो नित्य इजमितमवाद के अनुसार जो दूसरे शरीर में सुख दुखादि हो रहे हैं उनका कारण विद्यमान है पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म और संस्कार दुखम और आगे भाषा में लिखा है निर्बीजम के बाद में सुखम दुखम यानी आत्मा सुखरूप गुण वाला भी है और दुख है का मतलब असुख है तो दुखम का अर्थ टीका में टीकाकार ने कहा कि दुखम यानी असुख रूपम तो सुखरूप आत्मा नहीं है इनके यहां वैशेषिकादि के मत में तो वैशे का आदि वादे आत्मा दुख है का मतलब सुखरूप नहीं है सुखरूप आत्मा तो वेदांति के यहां है यो वे भूमा तत्सुखम और उसी सुख को नारद जी को समझाते हुए सनत कुमार जी ने स्वरूप बताया और शरीरम क्या आगे हैं यद्वा विज्ञानवादे सोप्लव चित्त सतति रूप से संसारी नो दुख रूपत्व आत्मन तो दुख शब्द का अर्थ असुख रूपम किया ना वैशेक मत में और यदवा करके टीकाकार कहते हैं दुखम अर्थ दुख रूपम कर लो असुख रूपम ऐसा न करके दुखम का अर्थ सुख विरोधी ऐसा न करके असुख रूपम न करके दुख रूपम ही कर लो तो दुख रूपम आत्मा कैसे होगा कहते हैं संसारी आत्मा दुख रूप है इसलिए ये जो जो हे होता है वो दुख रूप होता है हे का मतलब त्याज्य हम जिसको छोड़ना चाहते हैं सुख को छोड़ना चाहते हैं क्या और दुख को रहने नहीं देना चाहते दुख को हटाना चाहते हैं छोड़ना चाहते हैं जिसको छोड़ना चाहते हैं हटाना चाहते हैं उसे कहते हैं हेय तो दुख है हेय तो आत्मा को भी छोड़ना चाहते हैं लेकिन कौन से आत्मा को जो दुखी आत्मा है दुख रूप है आत्मा कौन सा संसारी आत्मा विज्ञानवाद के अनुसार दो आत्मा है एक संसारी आत्मा और एक असंसारी आत्मा संसार है प्रवृत्ति विज्ञान ईदम ईदम ईदम इत्याकारक जो प्रत्यय है उसका नाम है प्रवृत्ति विज्ञान रूप संसार और आलय विज्ञान एक है अहम अहम इत्याकारक मनोवृत्ति वो आलय विज्ञान वो है यदि प्रवृत्ति विज्ञान से रहित आलय विज्ञान वो असंसारी आत्मा है उसे तो छोड़ना नहीं चाहते उसको तो प्राप्त करना चाहते हैं और प्रवृत्ति विज्ञान युक्त जो आत्मा है आलय विज्ञान है उसे छोड़ना चाहते हैं का मतलब उसमें से विशेषण को हटाना चाहते हैं तो विशेषण नहीं रहेगा तो विशिष्ट भी नहीं रहेगा का अर्थ विशिष्ट कोई हटाना चाह रहे हैं केवल निर्विशेष को बचाना चाहते हैं निर्विशेष वो निर्विशेष अलग है विशिष्ट से तो विशिष्ट आत्मा है संसारी आत्मा संसार है आलय विज्ञान तो आलय विज्ञान से विशिष्ट जो अहम ये प्रवृत्ति विज्ञान से विशिष्ट जो आलय विज्ञान है अहम इत्याकारक वृत्ति उसे त्यागना चाहता है और जिसको त्यागना चाहते हैं उसे दुखी कहते हैं दुख कहते हैं वो तो दुख है दुख को ही छोड़ना चाहता है, तो संसारी आत्म स्वरूप भी दुख ही है क्यों हेय होने से ऐसा क्षणिक विज्ञानवादी का कथन है इसलिए विज्ञानवाद को बताते हुए कहते हैं यद्वा इत्यादि से कि यद विज्ञानवादे सोप प्लव चित्त संतति रूप से संसारिणो हेयत्वांगीकारा दुख रूपत्व आत्मन तो संसारीण और संतति रूप ये भी आत्मन के विशेषण है आत्मन श्रेष्ठ है ना तो इस वाक्य में दूसरे और भी दो श्रेष्ठंत पद हैं एक संतति रूप और दूसरा संसारी नह ये दोनों विशेषण है आत्मनह के तो सोप प्लव चित्त संतति का मतलब क्या होगा उप्लव शब्द का अर्थ होता है उपद्रव उपद्रव अहम में है कि इदम में है उपप्लव रूप कौन है अहम कि इदम अहम तो रहता है उपप्लव यानी कार्य अनेकों प्रकार का उपद्रव वो रहता है जागृत और स्वप्न में अनात्म वस्तु रहती है तब अशुसुप्ति में उपप्लव रहित है इसलिए सोप्लव इसमें उपप्लव ये विशेषण है सोप विशेषण है चित्त संतति का इसमें सोप में समास है उपप्लवे न सहिता सहीत, सहित इति प्लव और संतति स्त्रीलिंग है तो सोप ऐसा यानी उपप्लव का अर्थ है उपद्रव उपद्रव का अर्थ है विक्षेप कार्य और उसके साथ रहने वाली जो चित्त संतति वो कौन है ईदम ईदम ईदम इस वृत्ति की धारा संतति कहते है धारा को प्रवाह को और चित्त कहते हैं उस वृत्ति को तो ईदम ईदम इत्याकारक वृत्ति की धारा वो कैसी तो उप्लव सहित तो उप्लव सहित जो ईदम ईदम इत्या वृत्ति की धारा है प्रवाह है संतति है निरंतरता है यही है रूप जिसका संतति रूप हाँ, ये किसका रूप है संसारी आत्मा का संसारी अपने आप को ईदम संतति से युक्त समझता है तो सोप प्लव उपप्लव चित्त संतति रूपस्य का मतलब इस संतति से युक्त ये आत्मा का विशेषण बनेगा और इसीलिए ये उप्लव चित्त संतति का ही दूसरा नाम है संसार और उससे युक्त जो होगा उसे संसारी कहा जाएगा तो संसारी आत्मन हेत्व अंगीकारात् तो, तो विज्ञानवादियों ने संसारी आत्मा में हेत्व को स्वीकार किया है त्याज्य माना है इस संसारी आत्मा को तो त्याज्य मानने के कारण जो त्याज्य होता है वो दुख रूप होता है त्याज्य त्याज्यत्व त्याज्य तो है व्याप्य ये यज्यम तत्र तत्र दुख रूपत्व या यत्र दुख रूपत्व तत्र त्याजत्व ऐसा तो व्यापक का निषेध करेंगे अग्नि का निषेध करेंगे तो अपने आप ही धुएं का निषेध हो जाता है ना अत्र अग्निर्नाश्ती कहने से अलग से धुए का निषेध करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर तो त्याजत्व तो व्यापक है और दुख रूपत्व तो व्याप्य है तो व्यापक जो त्याजत्व तो है हेयत्व है वह यदि कहीं स्वीकार करेंगे तो माना जाएगा फिर दुख रूपत्व का भी निषेध हो ही गया तो संसारिणो हे तो अंगीकारा दुख रूपत्व तो दुख रूप हो जाएगा आत्मा जो सुखम दुखम में दुखम पद का प्रयोग किया है उसका यह अर्थ किया दो अर्थ हुई है ना एक तो अदुखम दुखम का अर्थ असुख रूपम और दूसरा दुखम का अर्थ दुख रूपम ही किया आगे हैं मध्यम मध्यम इसमें मध्यम का अर्थ करते हैं शरीर शरीर मध्ये एवं वर्तते इति नाम मते मध्यम तो दिगंबर यानी जैन और जैनों के मतानुसार आत्मा शरीर परिमाण है शरीर के अंदर ही रहती है तो इसलिए क्या होगा मध्यम परिमाण हो जाएगा मध्यम का अर्थ मध्यम परिमाणम और अन्य शांतु तद बहि अस्ति इति अमध्यम तो जो आत्मा को व्यापक मानते हैं उन्हें अन्य शब्द से लीजिए जिनके मत में आत्मा व्यापक है तो वह तद बही में तत्शब्द का अर्थ है शरीर तो शरीर के बाहर भी रहेगा जिनके मत में जिनके मत में आत्मा व्यापक है उनके मत में आत्मा शरीर के बाहर भी रहेगी इति अस्ति अमध्यम यानी अस्ति इति अमध्यम का मतलब उनके अनुसार आत्मा अमध्य है का मतलब व्यापक है और परो अहम इति मत परो अयम अहम् ततो इति अहम तथ्यपरा भेदादी कल्पना परो कल्पना अगोचरे वां मनसा गोचरे यो इच्छति विकतीन्वय तो ऐसा अर्थ करना कि आगे परो अहम इसका अर्थ कर रहे हैं उसको देखिए फिर अन्वय को देखेंगे तो परो अहम यानी मैं शरीरादि से पर हू अतिरिक्त हूं सूक्ष्म हूं अभ्यंतर हूं व्यापक हूं पर शब्द के अर्थ निकलेंगे परो अहम के साथ जब जुड़ेगा और मत्त परो अयम तो अयम यानी यह कार्यक्रम संघात मत्त पर मेरे से अलग है और अहम ततो अन्य तो कार्यक्रम संघात मेरा साक्ष्य है मैं कार्यक्रम संघात का साक्षी उससे अलग हूँ इति ये सब, सब कल्पनाएं हैं प्रत्यक पराग भेदादि कल्पना तो आत्मा प्रत्यक है कार्यक्रम संघात पराक है प्रत्यक यानी आभ्यंतर पराक यानी बाह्य तो ये आभ्यंतरत्व बाह्यत्व की कल्पना और आदि शब्द से और भी सब कल्पना लीजिए कहा से तो कहते अस्थि इत्यादिया परो अयम अहम अन्य इत्यंता कल्पना तो मैं कार्यक्रम संघात से अभ्यंतर हूँ कार्यक्रम संघात मेरे से बाह्य है मैं बाह्य कार्यक्रम संघात का साक्षी उनसे अलग हूं यहाँ तक की सारी कल्पनाए आत्मा में यदि की जाती है तो ये सारी कल्पनाएं कैसी है? तो करते हैं, तो कहते हैं वाक् प्रत्यय अगोचरे वांग मनसा गोचरे यो तुम इच्छती ऐसा अनु करना तो ये सर्ववाक् प्रत्य अगोचरे का अर्थ कर दिया टीका में टीका कारणे। वां मनसा गोचर है भाषण में तो केवल वाक प्रत्यय अगोचर लिखा है ना तो ये मन भी जोड़ देना उसमें यानी प्रत्यय शब्द से मन को लेना वाक् शब्द से लेना शब्द को और प्रत्यय शब्द से लेना मन को भाष्यस्त इसलिए सर्ववाक प्रत्ये अगोचर का अर्थ निकलेगा वांग मनसातीत वांग मनस अगोचर कौन है आत्मा सर्व अगोचर है मनो अगोचर है वाग अगोचर का अर्थ है नामात अभिधेय नहीं है जो वाक गोचर होता है उसे अभिधेय कहा जाता है वाच्य कहा जाता है और मनोगोचर का अर्थ है रूप उसका अर्थ तो नाम तथा रूप अभिधान तथा अभिधेय इन दोनों से रहित है ये अर्थ निकलेगा नाम रूपाती तात्मा है तो वांग प्रत्ये अगोचरी स्वरूपे का मतलब नाम रूप रहित तो आत्मस्वरूप में यो विकल्पय तुम इच्छती इन सारी कल्पनाओं की यानी अस्तित्वादी की कल्पना करना चाहता है नाम रूप से रहित तो आत्मस्वरूप में अस्तित्वादि विकल्पों की कल्पना जो करना चाहता है उसकी यह चाह वैसी है कैसी तो कहते है स नूनम खम अपती तो नूनम का अर्थ है निश्चय ही नूनम का अर्थ हो जाएगा निश्चय ही स खम अपरमदेष्टीतुम इच्छती तो जैसे ठंडी के दिनों में श्वाल ओढ़ लेते हैं ना ठंडी से बचने के लिए ऐसे कोई और कपड़ा ओढ़ लेते हैं लोक लज्जा निवारणार्थ शरीर को एकदम दिगंबर नहीं रखता है लोक लज्जा के निवारणार्थ वस्त्र लपेट लेता है शरीर में ऐसे कोई आकाश को लपेटना चाहे अपने शरीर में तो लपेट सकता है क्या जैसे शॉल को लपेट लेते हैं ओढ़ लेते हैं वस्त्रों को ओढ़ लेते हैं चद्दर को ओढ़ लेते हैं ऐसे आकाश को ओढ़ना चाहेगा कोई तो उसकी चाह वो चाह ही रह जाती है कभी पूरी नहीं होती वो इच्छा ऐसे ही ये इच्छा कभी पूरी होने वाली नहीं है पूर्व की आकाश को ओढ़ने की चाह जैसे कभी पूरी नहीं होती ऐसे ये भी कभी पूरी नहीं होने वाली इच्छा है कौन सी इच्छा जो नाम रूपातीत आत्मस्वरूप है उसमें अस्तित्वी विशेषताओं की इच्छा उसे विशेष मानने की इच्छा ये उनकी इच्छा ही रहेगी कभी पूरी होगी नहीं का मतलब निर्विशेष आत्मा में विशेषताएं सिद्ध नहीं हो पाएगी अस्तित्ववादी विशेषता उसकी वास्तविक नहीं होगी तो चरमवद वेष्टी तुम इच्छती एक ये है और भी दो तीन उदाहरण ऐसे बताए हैं कि सोपानम इवच पद भ्याम आरोम पूर्व के साथ इच्छा पद को ले आना तो सोपानम इवच पद भ्याम आरोम इच्छती क्या तो खम आरोम के पास में खम अपी आरोम इच्छेती खम अपि और इच्छेती इन दो पद इनको ले आना तो अर्थ निकलेगा जैसे सीढ़ियों को पैरों पे, से चढ़ते हैं ना सीढ़ियों पर ऐसे आकाश पर भी आरोप होना चाह रहा है अरूढ़ होना चाह रहा है किससे पैदल आकाश में चलना चाह रहा है तो कभी चल सकता है आकाश आरूढ़ नहीं हो सकता सीढ़ी के माध्यम से जैसे हम टेरेस पे जाते हैं ऐसे नहीं जा सकते आकाश में पैरों से अपने वो इच्छा इच्छा ही बनी रहती है पूरी नहीं होती ऐसे निर्विशेष आत्मा में विशेषता की कल्पना भी खाली कल्पना ही रह जाएगी वो साकार नहीं हो पाएगी और दूसरा एक वाक्य है कि जले खेच मीना नाम वयसान्च पदम दिदृषे तो जल में खोसता है मछली के पैर पदचिन्ह। जैसे भूमि पर कच्चे भूमि पर गए हुए मनुष्य या बैल आदि के पैर को पैर के चिन्हों को देख करके उसे खोजा जा सकता है ऐसे कोई मछली का झुंड किधर है मछली पकड़ने वाला खोजना चाहता है तो पैर में मछली के पद चिन्ह पानी में ते हुए मछली के पीछा, पीछा करना चाहेगा मछली का तो कर नहीं सकता ये पद चिन्ह दिखेंगे नहीं मीन के यानी मछली के कहा जल में जैसे देखना चाहता है तो दिखते नहीं है और पक्षियों के आकाश में वसाम यानी पक्षी नाम खे यानी आकाश है पदम दिद्रिक्षते तो पक्षी के पद चिन्ह आकाश में देखना चाहेगा तो उसकी वो देखने की इच्छा ही बनी रहती है इच्छा पूर्ण नहीं होती पद चिन्ह दिखते नहीं है ऐसे निर्विशेष आत्मा में अस्तित्वी विशेषताएं कभी साकार नहीं होगी यानी सत्य सिद्ध नहीं होगी हो बाकी की चर्चा हम लोग